पदम ईश ऐश्वर्य कृदंत तृतीय एक ऐश्वर्ये ईशे धातु हो गया इस धातु से हुआ होने से ईष धातु आगे क्व प का क्या बचेगा सर्वापहारी लोप तभी धातु बच गया मतलब अभी ये कृदंत हो गया ईश्व क्योंकि क्विप का लोप हो जाने के बाद अभी ये कृदंत हो गया होने से आगे के पर का सकार को मूर्धन्य करने के लिए भ्रशभ भ्रश से मूर्धन्य हो गया आगे स को ड करने के लिए झलाम जो सुनते है ड हो गया और वसाने होकर के ट हो जाएगा तो दे दिए धातु क्वि क्विप प्रत्यय लुप्ते लुपते आगे क्विप का लोप हो गया कृदंत रूपम इट तो ये इट अर्थात स तो होकर के ड होकर के ट तो हो गया तस्य तृतीया एक वचनम ईश ट हो जाएगा जब सु का रूप लेंगे और जब तृतीया हो जाएगा तब और पर में टा आ गया टा जाने से और वृश्य भी नहीं लगेगा और जलाम चुसनते सब नहीं होगा ईशा इति हो गया इति भाष्य में ईशा योग्य हो गया यो पद इसको ले रहे हैं आगे विग्रह देते हैं इष्टे धातु इत। है ईश इस। आगे ये तिंग रूप हुआ इस धातु का प्रथम पुरुष इस धातु का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया इष्टे तो ये कौन सा गण का होगा फिर क्योंकि विकरण प्रत्यय बीच में नहीं है अरे परस्मी पद है आत्मने पद है आत्मने पद क्योंकि इष्टे कहते हैं इष्टे विग्रह -इत जो टीका में दिखा दिए थे आगे तेना तृतीया करने से ईशा ये विग्रह हो गया भाष्यकार दिखा दिए अभी पूर्व पक्षी का कहना है आपने हफ तक हमको कह रहे थे कि ये जो परमात्मा है ये अशरीर है शुद्ध है अपापिद्ध है इस प्रकार कह रहे थे और अभी जो व्याख्यान करने चले कहते हैं कि इस्ते इति, इति कु प्रत्यय कर दिए और कु प्रत्यय किस अर्थ में हुआ कर्ता अर्थ में जिसको आप अशरीर अकर्ता कहते थे अभी वो कैसे कर्ता बन गया आप कैसे व्याख्यान कर रहे हैं तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है टीका में ननु कर्तरी क्विधान परमात्म अभिक्रिय कथमत्त शब्दवाच्यता इसके लिए कोई सूत्र है कर्तरी कृत है इसलिए कृत होने से ये कर्ता अर्थ में क्वीप्रत्यय हो गया और परमात्मनस्य से परमात्मनः परमात्मन परमात्मनः परमात्म हटाने से परमात्मा अविक्रिय जब कहेंगे रामस्य पितृत्व रामस्य में ष्टी है पितृत्व में आगे तो लगा हुआ है और जब ष्टी हटा देंगे राम पिता इस प्रकार के होगा तो यहाँ कहते हैं परमात्मन अभिक्रियत्व षष्टि अगर हटा देंगे तो परमात्मा अभिक्रिय पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने पहले कहे थे कि परमात्मा अभिक्रिय है तो होने से ये कैसे कथम क्यूबंत शब्द वाच्य था शब्द का जो वाच्य हो जाएगा वो कर्ता होना पड़ेगा आप कहे थे अभिक्रिय है अभी कर्ता कैसे कह रहे हैं इति यहाँ तक पूर्व पक्षी का शंका हुआ इति कह करके अर्थात पूर्व पक्षी का वाक्य का पूरा हुआ तत्र आह सिद्धांति सिद्धांति अभी कह रहा है भाष्य में आपने पूछे कि परमात्मा कैसे करता हो गया तो भाष्य में बताते हैं ईशिता सीता परमेश्वर है परमात्मा सर्वस्व परमात्मा परमेश्वर है सर्वस्व ई जो परमात्मा है परमेश्वर है परमश्च सो ईश्वर और आत्मा ये सभी का ईशिता ईशिता था सभी का शासन करता पूर्व पक्ष पूछा था आप उसको कैसे करता बनाए उत्तर दे रही वो सभी का शासन करता है तो ये उत्तर हो गया नहीं हुआ आगे चलेंगे फिर पूर्व पक्ष का उत्तर नहीं हुआ तो सिद्धांत इसलिए आगे टीका में समाधान देता है मायुपाधेर ईसान कर्तृत्व किवन्त शब्द वाच्यता निरुद्य माया उपाधि विशिष्ट हो करके वो अशरीर जो शुद्धमिदम शुद्ध चैतन्य माया उपाधि से विशिष्ट हो करके करता हो सकता है मायूपाधेर आप लोगों का पुस्तक में जो टिप्पणी है देख लीजिए संख्या इसमें तो चार है मई न तो महेश्वर मायां तु प्रकृतिं विद्या मई तु महेश्वरम ऐसे ये यश्वता सूत्र का मंत्र है ये श्रुतिम अनुसंध्याय अनुसंधा अर्थात चिंतिया मन में रख करके परमेश्वर पदस्वार आह भाष्य में दिया है ईशिता परमेश्वर त परमेश्वर शब्द का अर्थ को मन में रख करके टीकाकार कह रहे हैं मायूपाधेर उसका विग्रह आगे दे रहे हैं माया यश्य माया यश्य तस्य अर्थात माया उपाधि है जब भी हम परमात्मा का कुछ भी क्रियात्मक रूप चिंतन करने लगेंगे तो माया को उपाधि लेना पड़ेगा इसलिए वैदिक शास्त्र में मिलेगा परमात्मा का रूप कैसा है अर्धनारीश्वर अब जो कैलाश आश्रम का गेट में प्रवेश करेंगे ना देखेंगे मंदिर का ऊपर में चित्र बनाया गया अर्धनारीश्वर बनाया गया अर्थात आधा भाग शिव है आधा भाग अम्बा पार्वती है अगर आप परमात्मा का चिंतन अपने से भेद रूप से करेंगे मेरे से ये एक अलग पदार्थ है तब तो पहले आपको शक्ति आना पड़ेगा माया आना पड़ेगा अम्बा तो आएंगे अगर वो नहीं आएंगे तब तो आप भेद चिंतन कर ही नहीं पाएंगे उनको अगर हटा देना है तब तो आप अभिन्न है परमात्मा रूप ही है तो माया उपाधि बनने पर ही आगे जाकर के कोई कार्य का चिंता होगा तो कहते हैं तो माया उपाधेर ईशन संभवत माया उपाधि विशिष्ट ईश्वर वो ईशन अर्थात सभी का नियमन कर सकते ईसन और नियमन उसमें नियमन कर्तृत्व तो नियामक बन जाएंगे होने से कि शब्द तो वाच्यता है शब्द का वाच्य हो गया करता माया को उपाधि रूप से लेकर के वह निर्गुण परमात्मा सभी का शासक बन जाएंगे न कोई विरोध नहीं है ठीक है यहां तक हम मान लिए अर्थात माया विशिष्ट हो करके वो सभी का ईशिता शासक बन गया तो आगे आप ईशा वाच्यम कहने से अभी आप माया विशिष्ट रूप का व्याख्यान करेंगे क्योंकि ईशा कह दिया किंतु आप आरंभ किए थे कि आत्मयाथात्म्य कहेगा ये श्रुति आत्मयाथात्म्य आत्मा का वास्तविक स्वरूप निर्गुण स्वरूप कहना चाहिए अभी आप माया स्वरूप का व्याख्यान करना आरंभ किए तो इसलिए आगे कहते हैं टीका में निरुपाधिक से लक्ष्यत्व भविष्य थी उपाधि को साथ में लेने पर वो करता हो जाएगा शासक हो जाएगा सृष्टा हो जाएगा अगर उपाधि रहित तो हो जाएगा निरुपाधिक हो जाएगा तब वो लक्ष्य हो जाएगा अर्थात आत्मा पद का लक्ष्य ईश्वर पद का लक्ष्य हो जाएगा लक्ष्य लक्ष्यार्थ कहते हैं तो अगर हमको निरूपाधिक रूप को ही जानना है यहां सोपाधिक का वर्णन लाए क्यों ये शंका होने से कहते हैं सोपाधिक का ज्ञान के बिना निरूपाधिक का ज्ञान नहीं हो सकता है क्यों निरूपाधिक अभी किसी प्रकार के हमारा बुद्धि में ग्रहण होगा ही नहीं जैसे कोई रज्जू में सर्प देख करके भय से पलायन किया दूसरा व्यक्ति कहता है वहां रज्जू है सर्प नहीं है तो जो भय से चला गया था उसको साथ में लेकर के आ रहा है दिखाने के लिए और जो भयभीत हो गया है वो उस रज्जू के तरफ देखता ही नहीं क्यों ये तो सर्प है अगर वो दूसरे तरफ मुंह करके रहेगा ये जो बताने वाला उसको कैसे बताएगा वो कहता है कि सर्पो रज्जू वो तो सर्प की तरफ देखता ही नहीं अगर सर्प का सहारा लेगा नहीं बताने वाला रज्जू को कहां दिखाएगा तो कहता है कि जो आप सर्प मान रहे हैं वही रज्जू है अर्थात जिसको आप ये साकार सगुण मान रहे हैं माया विशिष्ट वास्तविक ये तो माया रहित तो है तो जिसको ये सगुण में विश्वास श्रद्धा होगा वही निर्गुण का अधिकारी हो सकता है सगुण का खंडन करने वाले ये सब जो अर्थात चलेंगे अर्थात ये उपासना इत्यादि में रुचि नहीं रखने वाले इनको आगे निर्गुण का अनुभव होना कठिन है इसलिए भगवान भाष्यकार भी शायद है मुमुक्षुर देवाराधन करो भवेत मुमु जो है वो देवाराधन करना चाहिए उसे चित्त एकाग्र होता है और कठोपनिषद में ऐसा एक मंत्र है अस्तित्व उपलब, उपलब्ध व्यस तत्वभावन च उभ अस्तित्योपलब्धस् तत्व भाव प्रसिद्ध्यति अस्ति अर्थात वो परमात्मा निर्गुण परमात्मा है अभी हमको दिख नहीं रहा है कहते स्वगुण सागर आपको दिख रहा है तो इसको देख के वो है ऐसा पहले आपको उपलब्धि करना पड़ेगा अर्थात मन में ऐसा निश्चय श्रद्धा करना पड़ेगा अस्थि उपलब्धव्य आगे तत्व भावे न निर्गुण परमात्मा का भी अनुभव करना चाहिए सगुण का पहले निश्चय श्रद्धा रखना चाहिए आगे निर्गुण का अनुभव भी करना चाहिए अगर निर्गुण का अनुभव नहीं हुआ सगुण में ही जीवन पूरा हो गया तब तो जीवन व्यर्थ हुआ ठीक है हम दोनों करेंगे कैसा करेंगे तो आगे उत्तरार्ध कहते हैं अस्थि इतिव उपलब्ध तत्व भाव प्रसिद्ध जो सगुण का उपासना किया श्रद्धा पूर्वक उसी को ही निर्गुण का ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा सगुण का कोई अगर निषेध कर दिया निषेध कर दिया अर्थात जब हम विचार करने के लिए चलते हैं निर्गुण का ज्ञान के लिए सगुण का निषेध करते हैं सगुण का निषेध करते हैं अर्थात हम सगुण को पूरा निषेध नहीं करते सगुणों का गुण को निषेध कर देते हैं जब हम कहेंगे कि सगुण इसका विग्रह कैसे कहेंगे गुणे न तो गुणे सह जो होगा तो वो भी क्या सगुण होगा जैसे कहेंगे सपुत्र इसका अर्थ पुत्रे नो पुत्रे सह पिता आया तो पिता भी क्या वो भी अर्थात तो पहले सपुत्र होगा तभी उसके साथ पुत्र आएगा ऐसा नहीं है निर्गुण में ही गुण आने से वो सगुण बनेगा क्योंकि आप गुणों को किसमें रखेंगे कहेंगे जिसमें पहले गुण नहीं है अगर जिसमें पहले गुण है उसमें आप गुण रखेंगे तो पहले जो था वो भी सगुण था अभी पूछेंगे कि वो जो सगुण है वो कैसे सगुण बना कहेंगे उसमें गुण रहने से तो उसमें जो गुण रहा गुण रहने से पहले वो सगुण था निर्गुण था कहेंगे तो अंतिम में आपको मानना पड़ेगा कि निर्गुण में ही आप गुण रखेंगे सादा पानी में आप चीनी डालेंगे तो मीठा होगा आप कहेंगे मीठा पानी में चीनी डाल रहे हैं ये तो नहीं होगा ना अगर मीठा पानी में चीनी डालेंगे वो पानी पहले कैसे मीठा हुआ ऐसा चलेंगे अंतिम में आपको सादा पानी ये स्वीकार करना पड़ेगा तो वास्तविक ये तर्क से भी सिद्ध होता है कि निर्गुण तत्व है उसमें गुणों का कल्पना करके ये सगुणों का विचार आया है क्यों आया है क्यूँकि निर्गुण हमारा बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाता है क्यों हमारा बुद्धि संस्कारित हो गया जगत का नाम रूप देखने में गुणों को देखने में संस्कारित हो गया तो इसलिए एकाएक निर्गुणों का व्याख्यान नहीं हो सकता है आपको सगुण कहेंगे सगुण में आपका मन ये श्रद्धा पूर्वक लग जाए तो फिर धीरे धीरे चित्त एकाग्र होने से आगे निर्गुणों का व्याख्यान किया जाएगा इसलिए यहाँ कहते हैं निरुपाधिक से लक्ष्य तुम तो निरूपाधिक लक्ष्य है और सोपाधिक द्वार है उपाधिको तो का आश्रय करके निरुपाधिकों का ज्ञान करवाया जाएगा अच्छा अभी यह समाधान हो गया कि पूर्व पक्षी अभी कहता है कि ठीक है अभी एक नियामको और एक नियमित ये सारे जीव जितने पूरा जगत ये सब का नियमन करेगा और नियमन करेंगे परमेश्वर अभी दो आगे यह अभी दूसरा दोष है पूर्व पक्ष कहता है कि इसी त्री इसी तव्य भावे न तरी भेद प्राप्त इति आसंख्या इसी और इसी तब्य अर्थात शासन करने वाला शासन नियमन करने वाला इसी जिनका नियमन किया जाएगा ये हो करके भेद प्राप्त अभी कोटि हो गया आप कह रहे थे कि सभी तो ईशावास्यम सभी एक रूप होना चाहिए अभी यहाँ दो कोटि हो गया इतिहासं उत्तर देते हैं भाष्य में स ही सर्व ईष्टे सर्व जंतु नाम आत्मा सन प्रत्यगात्मतया पुराना पुस्तक मौ अधिक है प्रत्यगात्मतयान्वय इस प्रकार करना है सर्व जंतु नाम प्रत्यगात्मतया आत्मा सन स ही सर्वम इष्टे अच्छा ये जिनके पास ये नया पुस्तक है ये वाला चित्र वाला इसका ष्ठ पृष्ठा में देखिए प्रथम पंक्ति में अर्थात आप लोगों का वाम पार्श्व में नियम इत्यादि, मिट्यादि आशंकनीय ऐसा छोड़ दिया आगे मिट्टी दूर में लिखा है ना प्रथम पंक्ति में है टीका में टीका में आप लोगों का पुस्तक में नया वालों का ष्ठ पृष्ठा अर्थात वाम पार्श्व में टीका में प्रथम पंक्ति में है आशंकनीय थोड़ा बीच में व्यवधान है आगे लिखा है मित्यादि ये एक ही पद है उसको सटा दीजिए अर्थात ऊपर में जो हरिजेंटल लाइन है उसको मिला दीजिए वो एक ही पद है नियम इत्यादि एक पद है इत्यादि इत्यादि हम लोग का पुस्तक में ठीक है आपके पास जो है वो तो अर्थात न... ये नव्य है अर्थात वो प्राचीन है अर्थात ये सब सुधार हम लोग कर दिए हैं उसमें ये अर्थात आपके पास है वो नव्य है उनके पास है जो प्राचीन है ये हम लोग का वृद्ध अति प्राचीन तीन प्रकार की पुस्तकें अर्थात वो ये सब त्रुटि संशोधन हो गया है किंतु ये किताब अभी आया नहीं ये तो अभी अभी जस्ट हम लोग किए उसका संशोधन अच्छा हाँ हम लोग भाष्य में देख रहे थे स ही सर्व ईष्टे सर्व जंतु नाम आत्मा सम प्रत्यगात्मत सभी प्राणियों का प्रत्यगात्मा यही ईश्वर ही सभी प्राणियों का प्रत्येगात्मा प्रत्यगात्मा अर्थात यही सभी का वास्तव स्वरूप है प्रातिकूल्य न अंशती प्रत्यक प्रत्यक चो आत्मा च आत्मा अर्थात वास्तव स्वरूप अर्थात ये परमात्मा ही आपका वास्तव स्वरूप वो ही आपका अंदर में है और आपका अवास्तव स्वरूप क्या है आपका संस्कार आपका वास्तव स्वरूप परमात्मा वो केवल एक इंजन जैसा अर्थात तो शक्ति दे देगा और आपका अवास्तव स्वरूप आपका संस्कार संस्कार जैसे है परमात्मा शक्ति दे रहा है आपका संस्कार जैसे ऐसे होगा बिजली चली गई इसमें फैन में घूमने लगेगा और ट्यूब में चला गया जलने लगेगा जिसका संस्कार है ट्यूब जैसा कहेंगे वो ठीक है सतो गुण लेकर के चलेगा जिसका संस्कार है रजोगुण जैसा ये ऐसा घूमेगा तो अर्थात तो जिसका संस्कार जैसे है परमात्मा उसको उसी मुताबिक प्रेरणा देगा किंतु सभी का अंदर में वही परमात्मा विद्यमान है वो हमारा वास्तव स्वरूप है जब हम इस संस्कार का अतिक्रमण कर जाते हैं तो संस्कार के द्वारा अतिक्रमण करना अर्थात तो उसको हम उसके द्वारा हम प्रभावित तो नहीं होते हैं जैसे कहा जाता है बालक अग्नि को अतिक्रमण नहीं किया किंतु तो बड़ा आदमी अग्नि का अतिक्रमण कर लिया अर्थात तो अग्नि के द्वारा वो प्रभावित जल नहीं जाता अतिक्रमण करने का अर्थ प्रभावित नहीं होना तो जब हम संस्कार से प्रभावित नहीं होते हैं संस्कार से प्रभावित नहीं होने का अर्थ है व्यवहार कैसे करेगा कहेंगे शास्त्र शास्त्र जो कहता है वही करना है अपना संस्कार के अनुसार आगे पीछे प्रमाद ये सब नहीं करना है तो अगर हम इस प्रकार के संस्कार के अनुसार कर देते हैं जो शास्त्र का प्रतिकूल कहते यही हो गया कि अपना जोहानी है तो शास्त्र के अनुसार चलना ये संस्कार को अतिक्रमण कर जाना परमात्मा सभी के अंदर में विद्यमान है कैसे कहते हैं प्रत्येगात्मा अर्थात तो वास्तव स्वरूप वही है आपका रह करके सर्वम इष्टे सभी का नियमन करता है शक्ति देने वाला वो है संस्कार आपका है जो शक्ति देने वाला है वही नियमन करेगा तो वास्तविक वही नियमन करेगा जैसे कहते ना वाहन तो उसका इंजन जो है वो नियमन करने वाला है और बाकी जो कहते हैं वो स्टीयरिंग इत्यादि वो सब कहेंगे वो सब आपका संस्कार है आप डाई घुमाएंगे बाएं घुमाएंगे ये आपका संस्कार है इंजन तो आपको शक्ति देगा तो इसलिए कहा जाएगा कि वो जो उसमें इंजन है वही वास्तविक स्वरूप है वाहन का वो है तो फिर चलेगा तो सर्वम स्टे स्टे अर्थात नियमन करता है वो परमात्मा सभी का नियमन करते हैं सभी का स्वरूप होकर के आगे कहते हैं अर्थात सभी का प्रत्यगात्मा वही है अर्थात वास्तविक आपका स्वरूप वही है तेन स्वेन रूपेन आत्मना ईशा वास्यम आच्छादनियम जो आपका वास्तव स्वरूप है तो उसी के द्वारा ही स्वेन रूपेन आत्मना आपका वास्तव स्वरूप के द्वारा सब समानाधिकरण है तेन स्वेन रूपेन आत्मना ईशा सब समानधिकरण है अर्थात आपका वास्तव स्वरूप परमात्मा ही है वही ही आत्मा ही है उसके द्वारा भाष्यम भाष्यम अर्थात अच्छादनियम अच्छादन कर देना है अच्छादन कर देना है अर्थात बहुत सारे पदार्थ है सभी पदार्थों को हम सफेद वस्त्रों से अच्छादन कर देंगे हमको क्या दिखेगा सब सफेद ही दिखेगा इसी प्रकार की सर्वत्र परमात्मा भाव से अच्छादन कर देंगे अर्थात नाम रूपों को हटा करके सर्वत्र परमात्मा बुद्धि ही देखेंगे ये बुद्धि उसी को ही होगा जो स्वयं जान लिया कि मैं भी परमात्मा हूं मैं संस्कार से प्रभावित नहीं हूं मैं एक अलग तत्व हूं संस्कार कभी उठते हैं आगे पीछे कभी हो जाते हैं होते हैं जैसा है ऐसा चलेगा जो इस प्रकार के अपने में भी अनुभव करने लगेगा वो दूसरे में भी इसी प्रकार देखेगा वहां भी वही परमात्मा विद्यमान है किन्तु संस्कार कभी उठता है कभी रज संस्कार उठा राजसिक कर्म कर दिया कभी तम संस्कार उठा तमसी कर दिया कभी सात्विक संस्कार उठा हो गया क्यों अपने में इस प्रकार देख लिया अत्र भी उसी प्रकार इसलिए कहा जाता है जिसको तुम पदार्थ का शोधन होगा उसी का ही तत्पदार्थ का शोधन हो पाएगा तो अभी कहते हैं कि हमको जो वेदांत तो साधना करना है तो क्या करना है कहते तो हैं सर्वत्र वही देखना है जैसा हमारे में भी, भी कभी प्रमाद हो जाता है कभी हम आगे पीछे रजस हो जाते हैं कभी तमस हो जाता है तो अन्यत्री इसी प्रकार हो जाता है तो मैं जिस प्रकार हूं अर्थात ये सब से अतीत एक पदार्थ हो ये संस्कार से अतीत एक शुद्ध तत्व हो इसी प्रकार की सब उस, उही है इस प्रकार की भावना से बुद्धि को धीरे धीरे हम अर्थात रंगीन बनाएंगे आगे कहते हैं अच्छा दानियम आप कह दिए भाष्य में किम अर्थात किसका अच्छा दान करें इदम सर्वम यथ किंच इदम सर्वम ये सब कुछ यथ जो कुछ भी है यथकि उसका अर्थ कहते हैं कि मंत्र में कहा यथकिंच उसका अर्थ भाष्यकार कहते हैं यथ किंचित जो भी कुछ है कहा है मंत्र में कहा गया जगत्याम जगत्याम भाष्य में कहते हैं जगत्याम प्रतीक ले लिए अर्थ कहते हैं पृथ्वीयाम पृथ्वी में पृथ्वी अर्थात केवल ये धरती वाला पृथ्वी नहीं है अर्थात जो भी आप मन में चिंतन कर पाएंगे जहां तक सूर्य को ले लीजिये अथवा कोई और बाकी जो सब नक्षत्र कितना क्या है वो सब जगत्याम जगत्याम सप्तमी है पृथ्व्याम जगत शत्रंत है शतंत होने से उगित से गिप हो जाता है पृथ्व्याम पृथ्वी में क्या है कहते हैं जगत जगत अर्थात तत्सर्वम सब कुछ स्वे न आत्मना ईशे न प्रत्यगात्मतया आच्छादन करना है स्वे अर्थात हमारा जो वास्तव स्वरूप है उसी के द्वारा आच्छादन करें हम कौन है कहते हैं ईशे न अर्थात आप ही ईश है आप ही परमात्मा है प्रत्येगात्मतया अर्थात आपका वास्तविक स्वरूप प्रत्येगात्मा हो गया उस रूप से तो इसका अभी अभिनय करके भगवान भाष्यकार दिखाते हैं प्रत्येगात्मा मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और इसी भावना से सभी जगत को आच्छादन कर दे इसका क्या अर्थ भगवान भाष्यकार कहते हैं अहम एव इदम सर्वम इति परमात्मा परमार्थ सत्य रूपेण अहम एवं इदम सर्वम मैं ही ये सब कुछ हूं ये भावना इतना आसान है मैं ही ये सब कुछ हूँ कहते तुरंत तो निकलने से देखेगा कि मेरे से वो अलग है वो तो दिखेगा क्योंकि हमारा संस्कार हो गया है इसलिए वेदांत में बार बार स्वप्नों का विचार करवाते हैं स्वप्न में जितने सारे पदार्थ दिखते हैं वो दृष्टा से भिन्न नहीं होते हैं तो इसी प्रकार की ये जागृत को भी इसी प्रकार अनुभव करना है स्वप्न में मिथ्या ये हमको तो अनादिकाल से ये बुद्धि है स्वप्न मिथ्या है किन्नु जागृत सत्य ये हमको अनादिकाल से बुद्धि है अभी जागृत को मिथ्या करने के लिए हमको उतना प्रयास करना पड़ेगा तो उतना प्रयास करना पड़ेगा हमारा अंदर में जितना संस्कार हुआ है जागृत सत्य आपको भी उतना बार उसका विपरीत तो कहना पड़ेगा ये जगत मिथ्या है ये जागृत मिथ्या है बार बार कहेंगे खाली कहने से नहीं उसी मुताबिक आचरण में भी धीरे धीरे उतरेगा ये व्यवहार में इतना सत्य तो बुद्धि नहीं रहेगा कहीं कुछ हो गया हो गया हो गया ठीक है।, है हो गया हो गया दूसरों का हो गया जब अपना हाथ कट जाएगा कट जाएगा तो कट जाएगा क्या करेंगे उसको हॉस्पिटल जाना है चला जाएगा किन्तु तो उसको लेकर के रोना पीटना धोना ये सब नहीं है जो करना है कर दीजिए किंतु अर्थात उसे प्रभावित तो नहीं हो जाना है हमारा चित्त उसे विकसित तो नहीं हो जाना है ये हो गया कि हम ये जगत का सत्य तो बुद्धि से थोड़ा हट गए अभी चलित तो रहना तो अहम एव इदम सर्वम अर्थात फिर जैसे स्वप्न में दृष्टा ही सारे दृश्य रूप है दृश्य दृष्टा से भिन्न नहीं है इसी प्रकार जागृत में भी अनुभव होगा ये सारे मेरी ही कल्पना है हम पहले एक व्यस्टि सत्ता को कल्पना करते हैं उसमें कुछ गुणों को कल्पना करते हैं उस गुण में हम बुद्धि अथवा अशोभन बुद्धि करते हैं उसमें राग द्वेष कर जाते हैं आगे उसी मुताबिक क्रिया भी कर जाते हैं ये सब हमारे ही कल्पना है परमार्थ सत्य रूपेण सर्वत्र वही परास्तविक तत्व है सत्य है उस रूपेण अनृतम इदम सर्व चराचरम आच्छादनी अच्छा स्वे न परमात्म तो परमार्थ रूपेण अर्थात वास्तव तत्व सब कुछ है इसी प्रकार की जान करके इदम सर्वम चराचरम अन्तम जो हमको द्वैत रूपेण दिख रहा है मेरे से भिन्न रूप से दिख रहा है वो सब को अच्छा अच्छादन करना है अच्छा दन करना है तो बुद्धि में निश्चय करना है वो सब मेरा ही स्वरूप है स्वे न अपना जो वास्तव स्वरूप अच्छा दनियम इसके ऊपर आप लोगों का जो टिप्पणी है देख लीजिए अच्छा दनियम अनियन तिरस्करणीय यावत अनृत तिरस्करणी क्या बनते तो हो जाएगा जो मिथ्या बुद्धि है वो सबको हटा देना है मिथ्या बुद्धि अर्थात तो नाम रूपात्मक बुद्धि ये घट है ये पर्वत है ये नदी है ये सब अनृत अध्या ये सब मिथ्या बुद्धि है ये सबको हटा देना है कुछ भी पदार्थ देखेंगे तो ये परमात्मा है इस प्रकार की विचार करना तो कि ये वास्तविक ये तत्व पदार्थ का शोधन का प्रक्रिया है हम जिसको भी देखते हैं ये परमात्मा है कैसे कहेंगे ये माईक है कहेंगे कैसे? ये, ये पृथ्वी है ना तो जो भी तत्व तत्वबोध सुना होगा वो कहेगा हाँ ये पृथ्वी तो है कहेंगे पृथ्वी कहां से आए ये से आए जल कहां से तेज है? भायू से तेज कहां से है वायु से वायु कहां से आकाश से आकाश कहां से आएगा क्योंकि परमात्मा माया विशिष्ट होकर के आकाश उत्पन्न किए तो ये ये माइक नहीं है ये अभी भी परमात्मा है इस प्रकार के, अभी हमको अगर परोक्ष ज्ञान है तो इस प्रकार की करें, जिसका तोम पदार्थ का अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा मैं शुद्ध हूँ इस प्रकार की एक बार भी अनुभव हो जाएगा आगे धीरे धीरे उसका तब पदार्थ का शोधन आरंभ होगा और जो भी पदार्थ देखेगा उस प्रकार की उसका बुद्धि चलेगी अर्थात सबको लय करेगा लय करके वही जो तोम पदार्थ अनुभव हुआ है उसी को ही बार बार अनुभव कर लेगा तो यहाँ तो ये यह तत्पदार्थ का शोधन का प्रक्रिया बताते हैं आगे स्वे के ऊपर दो नंबर स्वे के ऊपर टिप्पणी दिया है आप लोगों का पुस्तक में जो टिप्पणी देख लीजिए। स्वे न अर्थात तो स्व अभिन्न इत्य वो मेरे से भिन्न नहीं है ये नाम रूप इत्यादि शरीर इत्यादि स भान होने से भिन्न त्वेन ग्रहण कर लेते हैं वास्तविक वो भिन्न नहीं है अच्छा आगे टीका में देखिए यथा आदर्शादिशु प्रतिबिंबान आत्मा सन बिंबभूतो देवदत्त ईशिता तथा कल्पित भेदेन न ईषित्री ईशित भाव संभव न वास्तव भेदानुमान संभवती जैसे दर्पण बहुत सारे दर्पण है मान लीजिए कोई दस बीस दर्पण रख लिया और उसका बीच में खड़ा हो गया ये देवदत्त ऐसा कहीं एक स्थान है बहुत सारे चारों तरफ मैसूर पैलेस या कहीं ऐसा एक जगह है तो चारों तरफ दर्पण है और आप बीच में जो कमरे में घुस जाएंगे देखेंगे आपका मतलब तो जिस तरफ देखेंगे आपका प्रतिबिंब दिख रहा है तो कहते हैं कि ये जो देवदत्त तो अभी बीच में खड़ा है वो चारों तरफ तो ऐसे सब ये दर्पण है अभी वो देवदत्त तो अगर आंख बंद करेगा वो सारे जो प्रतिबिंब है उनका आंख खुला रहेगा सब बंद हो जाएगा देवदत्त तो थोड़ा झुक गया तो सारे प्रतिबिंब बेचारे झुक जाएंगे इसलिए देवदत्त हो गया ई शासन करने वाला इसी प्रकार की ये परमात्मा सभी का शासन करता है कैसे सभी को शक्ति देता है परमात्मा कहेगा आपका आज का कोटा पूरा हो गया आपका स्विच बंद कर दिया आप सुसुप्ति में चले जाएंगे वो आपको शक्ति देगा नहीं और ये शासन करता है और आपका जैसे संस्कार है परमात्मा उसी मुताबिक चलाएगा वहां आपका बल नहीं चलेगा यही आपको शासन करता है हम तो सोचते रहेंगे क्या सोचते रहेंगे मैं ऐसे सोचता हूँ अब ऐसा करूंगा किंतु आपका पीछे परमात्मा खड़ा आएगा देखो ये सोचता है कि मैं सोचता हूँ उसका संस्कार ऐसा है और हम उस संस्कार को बल दे करके चला रहा है ये सोचता है कि मैं ऐसे चिंता करके निर्णय लेके ऐसे में कर्म करता हूँ वो सब तो भ्रांति परमात्मा वास्तविक सभी का नियामक है दृष्टान्त दिए यथा आदर्शादीसु प्रतिबिंबान आत्मा सन बिंब भूत आदर्श दर्पण दर्पण में जितने सारे प्रतिबिंब हैं, वो प्रतिबिंब का जो आत्मा है वास्तव बिंब बिंब कौन है देवदत्त भगवान वासवदत्त नाम अधिक व्यवहार करते हैं इसलिए टीकाकार भी कहते वो देवदत्त ईशिता भवती सारे प्रतिबिंबों का ईसिता नियामक शासन करता ये देवदत्त हो जाता है तथा उसी प्रकार कल्पित भेदे न इसी भाव संभव देवदत्त देवदत्त का प्रतिबिंब ये दोनों भिन्न हम मान लिए कहते कैसे मान लिए कहते हम कल्पना कर लिए वो एक भिन्न है दर्पण में दिखने वाला तो इसी प्रकार की भाव से ये भेद संभव है वास्तव भेद अनुमानम न पहले दे दिया न वास्तव भेद अनुमानम संभवती वास्तव परमात्मा और जीव में कोई भेद ये नहीं है कल्पना करके भेद हो जाएगा जैसे बिंब प्रतिबिंब में यहां तक ईसा शब्द का व्याख्यान पूरा हुआ तो द्वितीय पद क्या लिया गया था वाश्यम उसके लिए कहते हैं अच्छा धातु है अस्य वाश्यम से वाश्यम कैसे बन जाएगा रेहलोणियत हो गया अतोधाया वृद्धि वाष्यम तत्वत ईश्वरात्मक सर्व भ्रांतिया यदनीश्वर ऋपेण गृहित तत्सर्व ईश्वर एवं आत्मा ज्ञानन आछादनीय अच्छा तत्वतः सर्वं तत्वत सर्व हाँ। या तीन नंबर तत्व के ऊपर आपका जो टिप्पणी है देख लीजिए तत्वत उसे पहले लिखा है टिप्पणी टीका में देख टिप्पणी में देख लीजिए आत्म आत्मकत्व तत्व ईश्वरात्मकत्व उपदेशो अनर्थाय भवति न सरमा परमा परमा तो, तो बेदार ठीक है परमाप्त बेदारह तो जैसे अभी कहा गया कि सबको आप अच्छा आच्छादन कर दीजिए ईश्वर भावनाया मान लीजिए कि वहां एक वास्तव सर्प है और आप उसको ढाक दिए वस्त्र के द्वारा और आप कहा जाएगा कि अब ये वस्त्र से आच्छादन हो गया उसका नीचे जो है वो भी वस्त्र ही है और आप अब शांति से आराम से सो जाइए, सो जाएंगे नहीं सो पाएंगे क्यों जो वस्त्र का नीचे है वो रज्जु नहीं है अगर वहां रज्जु होता और आपको कहा जाएगा कि रज्जू को अब वस्त्र से ढाक करके आराम से सो जाइए अब सो पाएंगे किन्तु वहां वास्तव में एक सर्प है और कहा जाएगा सर्प को वस्त्र से ढाक करके आप सो जाइए शांति से सो जाएंगे नहीं इसी प्रकार की यहां कहा जाता है पूरा जगत को आप ईश्वर भावना से आच्छादन कर दीजिए अर्थात ये जितने सारे सर्प है सबको आप वस्त्र से ढाक करके ये सब रज्जु है ऐसा मान लीजिए ऐसा होगा क्या नहीं हो पाएगा अगर ये सब रज्जु है आपको कहा जाएगा यह सब रज्जु है इसको आप वस्त्र से ढाक करके आराम से सो जाइए हाँ संभव है रज्जु है तो उसी को आप ढाक करके रज्जु मान करके सो सकते हैं अगर सर्प है तो सर्प को कभी आप रज्जु मान भी नहीं सकते कोई आपको कहेगा भी नहीं यहां अगर कह रहे हैं कि आप सबको ईश्वर भावना से अच्छादन कर दीजिए अगर वास्तविक सब ये परमेश्वर नहीं होता तो कैसे कह देंगे खाली अच्छादन कर देने से सब परमेश्वर भाव हो जाएगा तो यही ज्ञापक है कि वास्तविक सब कुछ परमात्मा ही है अगर परमात्मा नहीं होता अगर वो रज्जु नहीं होता कोई आपतपुरुष तो आपको नहीं कहेगा कि वहां रज्जु है सरपटा करके, मतलब वस्त्र ढाकर करके आप आराम से सो जाइए ऐसा कोई भी आपतपुरुष तो नहीं कहेगा और श्रुति तो परमात्मा का वाणी है अर्थात ये यही कहते हैं कि ऐसा वास्तव परमात्मा रूप है नहीं तो खाली आच्छादन कर देने से कैसा हो जाएगा इसको टिप्पणी कह रहे हैं तत्वतः अनिश्वर वास्तविक सर्पस्या इसका दृष्टांत देते हैं तत्वतः वास्तविक अनिश्वर अर्थात वास्तविक सर्प अगर होगा तो उसको ईश्वरात्मकत्व उपदेशा वास्तविक सर्प है उसको रज्जु रूपेण उपदेशा ये अच्छा है ना हानि है हानि है तो कहते हैं कि अनर्था भवती अगर अनिश्वर है आप उसको ईश्वर रूप से उपदेश करेंगे ये तो केवल अनर्थ होगा न स परमाप्त वेदार्ह परम आप वेद तो वेद तो, तो महान आप् तो है ईश्वर का वाणी है आप तो पुरुषों कहते हैं जो कि अथार्थ भक्ता ठीक ठीक बात कहता है उसका आप तो कहते हैं और वेद तो परम आप तो है अगर वेद अनिश्वर को ईश्वर कहेगा तो फिर ये आप तो कैसे होगा इसलिए कहते हैं कि जगत वास्तविक तो परमात्मा रूप है ही इसलिए टीकाकार करें तत्वतः ईश्वरात्मकम एवं सर्वम ये जो जगत है ये वास्तविक परमात्मा रूप है ही तो वास्तविक परमात्मा रूप होने से हमको नामरूपात्मक जगत भिन्न क्यों दिखता है कहते हैं भ्रांतिया यद अनिश्वर रूपेण गृहित वास्तव तो रज्जु है किन्तु भ्रांति से हम सर्प रूपेण ग्रहण कर लिए ईश्वर रूप है किंतु भ्रांति से अनिश्वर रूप से गृहित कर लिया है अभी क्या करना है तत्सवर एव आत्मा एवा ज्ञानेन आच्छादनीय ये सब ईश्वर ही हे आत्मा ही हे इसी प्रकार ज्ञान से निश्चय कर ले, आच्छादन कर दे, अर्थात बुद्धि में निश्चय कर ले। करले सर्वात्मक ईश्वरअस्मी ज्ञातव एस तत्वपदेशो्य तत्वसी व्यर्थ सर्वात्मक ईश्वर मेह अर्थात जो कोई मैं बोलकर जानता है वही सर्वात्मक है वही ईश्वर है वही सृष्टि करता है आपको जो दिखता है वो सृष्टि आपका ही है तो आपका सृष्टि दुर्योधन का सृष्टि भी हो सकता है युधिष्ठिर का सृष्टि भी हो सकता है तो जैसा हमारा दृष्टि है हमको ऐसा ही हम सृष्टि कर लेते हैं तो अभी क्या करना है कहते हैं सब कुछ जो है वो मैं ही हूं अर्थात ये मेरा ही सृष्टि है सृष्टि अर्थात मेरे द्वारा कल्पित है जब हम सुसुप्ति में जाते हैं कोई सृष्टि नहीं रह जाती है जब हम सुसुप्ति से बाहर आते हैं पहले एक अहंकार को लाते हैं आगे बुद्धि को लाते हैं आगे ये बुद्धि ये जगत कल्पना करने लगता है फिर ये सृष्टि हो जाती है सर्व सर्वात्मक ईश्वर मैं ही हूँ इस प्रकार की जानना है यही तत्वोपदेश छांदोग्य में भी कहा गया है ष्ठ अध्याय में तत्व मसीह प्रकरण पूरा वही बताता है तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत के तो ऐसे वहां मंत्र हैं ऐतदात्म्यम इदम ये जो पूरा जगत है उसका स्वरूप यही है कौन है करने? जो सत है तो वही तत् है वही तुम इस प्रकार के कहते हैं आगे एक श्लोक देते हैं ब्रह्म सर्वत्म सत्प्रकाश विशेषतः हे उपादेय हेयोपाधेय भाव न न सन स्वप्न आत्मा एवा, एवा। सब कुछ जो भी आपको ग्रहण होता है सब आत्मा ही है ब्रह्म ही है घट पटा नदी पर्वत जो भी सब दिखते हैं सब ब्रह्म ही है क्यों कहते हैं सत प्रकाश विशेषत सत जो प्रकाश है प्रकाश पूर्ण रूप सद्रूप प्रकाश अर्थात चिद्रूप सब कुछ सत और के साथ विशिष्ट हुए हैं विशेषत अर्थात विशिष्टता हम कहते हैं कि घट सन अभी घट सन कहने का समय में ये इसमें जो सन बोल करके जो सत्व हमको दिखता है ये परमात्मा का ही अर्थात अंश है और घट ऐसा स्फूर्ति हो रहा है घट विद्यमान है और घट स्फूर्ति हो रहा है स्फूर्ति अर्थात ये ज्ञान का विषय भी बन जाता है इस प्रकार के लेंगे तो अभी वहां अगर घटो है किंतु हम वस्त्र के द्वारा आवरण कर दिया तो कोई कहेगा तत्र घटो अस्ति, आप तो पुरुष है तो हम मान लेंगे हम घटो अस्ति, किंतु घटो न भाती घट हमको दिखता नहीं कहेंगे अस्ति है सत्ता है किंतु उसका स्पूरण, उसका भान अभी हमको नहीं हो रहा है ये सत्ता और स्फूर्ति में इस प्रकार की अलग समझ लेंगे हमको जब कहते पर्वतो अस्थि तो पर्वत का सत्ता और पर्वत का स्फूरण भान ये दोनों हमको हो रहा है तो ये कहते हैं कि जगत में अब कुछ भी पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उसका सत्ता स्फूर्ति वो आपको पता चल रहा है स्फूर्ति कहेंगे हमको धर्म अधर्म का स्फूर्ति नहीं हो रहा है तो ठीक है उसमें योग्यता नहीं हमारा इंद्रियों में योग्यता नहीं योगियों को ज्ञान हो जाता है अर्थात जो भी कुछ पदार्थ है उसमें अस्थि भाती जो है वो वास्तविक ही परमात्मा का ही अंश है सत और प्रकाश विशेषतः तो उसे विशिष्ट हुआ है तो हाँ, सत प्रकाश में टिप्पणी के आगे टिप्पणी दिया है हम लोग का पुस्तक में सात नंबर तो इस श्लोक का अर्थ दिए हैं उसका नीचे आठ नंबर टिप्पणी मतलब उसका नीचे है अर्थात ये का अंतिम पंक्ति ये टिप्पणी का अविशेष पाठस तदा सर्वत्र सत्तास्फुरण अन्गमान सर्व आत्मा एवं पूर्वत्र हेतुत् अर्थात हमारा टीका में पाठ है सत्प्रकाश भीशे भीशे सत प्रकाश विशेषतः विशेषतः का अर्थ करना पड़ेगा सत प्रकाश विशिष्टतः सत और प्रकाश के द्वारा ये विशिष्ट है और टिपणिकार कहते हैं हो सकता है कि यहाँ अविशेषत पाठ था यहाँ तो किंतु विशेषतः है अगर अविशेषत पाठ लगाएंगे अर्थात सत्ता और स्फूर्ति सर्वत्र अविशेष अविशेष शब्द का अर्थ होता है समान सत्ता स्फूर्ति सर्वत्र समान रूप से दिख रहा है अगर अविशेषत पाठ है तो भी चलेगा अर्थात सर्वत्र समान विशेषत पाठ लेंगे तो अर्थात सत्ता स्फूर्ति के द्वारा युक्त सर्वत्र सत्ता स्फूर्ति का योग हुआ है इस प्रकार के अर्थ लगाना है तो अभी कहते हैं सब अगर ब्रह्म हो गया सब आत्मा हो गया तो फिर हम कहते हैं कि पुष्पम घृणा ये जो पुष्पम त्यजामी ये जो हान उपादन हो रहा है ये जगत ये सब क्या रहेगा फिर सभी तो एक रूप हो गए तो अभी आगे कहते हैं अयम हेय उपाधेय भाव न सन ये जो अर्थ क्रियाकारितम ये जो जगत में हानो उपादान इसको लाओ उसको छोड़ो ये सब सत्य नहीं है कैसा है स्वप्नवध हिते स्वप्न में हम कितने पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं कितने त्याग कर लेते हैं आज जब निद्रा से उठते हैं ये कुछ नहीं है तो इसी प्रकार की ये जगत स्वप्नवती है उक्तम से और भी कहा गया न बंधोस्ती न मोक्षोस्ती न विकल्पोस्त तत्वत नित्य प्रकाशे प्रकाश एवास्थित विश्वाकार बंध नहीं है मोक्ष नहीं है विकल्प नहीं है तत्वत वास्तविक नहीं है वास्तविक अर्थात जब हमको अनुभव हो जाता है तब हम कहते हैं जब रज्जु देख लेते हैं तब भी कह पाएंगे की सर्प वास्तविक नहीं है आज जब तक तो सर्प का भीती से हम त्रस्त है भयभीत है आ तब कहेंगे सर्प नहीं है सर्प नहीं है ये तो कहते ना खरगोश को जब ये शियार भगाता है ना वो बालू में सर घुसा लेता है और कहता है कि शियार नहीं है इस प्रकार के काम नहीं चलेगा जब हम वास्तव अनुभव हो जाएगा तब तो हम कहेंगे वास्तव अनुभव होगा कहेंगे उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन योग्यता जुगाड़ करना पड़ेगा जितना जितना हो जाएगा साधन संतुष्ट उतना अनुभव में आएगा ये बंध केवल हम कल्पना करते हैं तो बंध जब तक है कल्पित तब तो मोक्ष भी आना पड़ेगा ये सब विकल्प द्वैत ये सब वास्तविक तत्व तो नहीं है फिर वास्तविक क्या है कि तो नित्य प्रकाश एवं अस्थि विश्वाकारो ओकार चाहिए पुराना पुस्तक में विश्वाकारो महेश्वर वही महेश्वर है विश्वाकार अर्थात विश्व आकारो यश अर्थात पूरा जगत ये परमात्मा ही है टीकाकार हमको बता देते हैं कि हम अर्थात कितने स्तर में है वो कहते हैं उपदेशिक ये औपदेशिक्ञान अनदृष्टिर्न रस्क्रीयते तचाराद प्रयत्नेन तत्व प्रकाशे सती अनृतृष्टितिरस्क्रीयत इत्य दृष्टान्त आह जिसका औपदेशिक ज्ञान मात्र उपदेश सुना और उसी से ज्ञान हुआ उसी के द्वारा अनृत दृष्टि मिथ्या दृष्टि बंध जिसका निराकरण नहीं हो जाता है एक बार उपदेश सुना और उसका अज्ञान नहीं हट गया अर्थात वो प्रथम श्रेणी का अधिकारी नहीं है और हम लोग उसी में है उसी में अर्थात प्रथम श्रेणी में नहीं है तो तस्य विचार आदि प्रयत्न न तत्व प्रकाशे सती वो विचार करने से उसका तत्व का प्रकाश हो जाएगा अर्थात बार बार उसको विचार करेंगे प्रत्येक बार विचार करेंगे तो हमारा अंदर से एक विरुद्ध विचार उठेगा उठ के हम जो विचार कर रहे हैं उसको विरोध करेगा और हम क्या करेंगे वो जो हमारा विरुद्ध विचार उठा उसको हम हटाएंगे तर्क लगा करके जानेंगे कि एक हमारा शत्रु राक्षस हो गया आगे हमारा ये जो नया विचार वो राक्षस को जीत लिया ये जाकर के जागा बनाएगा आगे हम दूसरा बार फिर विचार करेंगे अब वो क्या करेगा जो हमारा पुराना विचार जाकर के बैठा था वेदांत विचार ये नया विचार उसको और थोड़ा नीचे दबाएगा नीचे दबाने से और जो नीचे में और एक विरुद्ध विचार बैठा था वो फिर उठेगा फिर हमारा नया विचार उसके साथ लड़ेगा ऐसे होते होते एक दिन आएगा कि आपका अंदर में कोई और विरुद्ध विचार विरुद्ध विचार करता भोगता में जीव इस प्रकार की ओर नहीं उठेगा उस दिन मान लिया जाएगा कि आप अब अर्थात वो स्थिति में दृढ़ हो गए तत्व प्रकाश से सती विचार प्रयत्न से तत्व प्रकाश हो जाने से अनुत दृष्टि तिरस्क्रियत विचार तो उद्यम करके विचार करेंगे तब अनि तिरस्कार हो जाएगा इस प्रकार की मन में रख करके भगवान भाष्यकार के दृष्टांत तो देते हैं अर्थात तो कहते हैं कि ईशावास्य में ये मंत्र कह दिया गया तो इतने के द्वारा अगर आपका ज्ञान नहीं हो गया है आपको क्या करना चाहिए वो बताते हैं यथा चंदना चंदनागरवादेर गर, चंदना उदकाधि संबंध क्लेदा, जिज औपाधिकम दौर्गंध्यम तत्स्वरूप निघर्षण न आचाद्यते अच्छा स्वे न पारमार्थिकेना गंधे न चंदन अथवा अगरू ये जब जल में डाल दिया जाता है अगर चंदन का लकड़ी को भी आप जल में डाल लेंगे कोई दो तीन महीना डाल देंगे तो उसमें और चंदन का वास का आएगा नहीं कुछ अलग हो जाएगा हो सकता है कि थोड़ा गंध भी आने लगेगा तो अभी ये जो गंध आ रहा है आप कहेंगे ये तो चंदन नहीं है फेंक देंगे अर्थात हमारा ये जो जीवितोभाव है ये तो कभी जाएगा नहीं ये क्या साधना में लगना है क्यों कहेंगे मैं इसे ला करके सुगे इसमें चंदन का गंधर नहीं है हम ईशावासी सुने और उनको ज्ञान नहीं हो गया तो फिर ये सब क्या है कहते नहीं है जैसे वो चंदन अभी वो वास नहीं आता किंतु उसको घिसेंगे घिसने से चंदन का जो वास्तविक स्वे अर्थात उसको जो स्वरूप स्वरूप अर्थात चंदन गंध वो निकलेगा इसी प्रकार की ईशा से इतने से अगर हमको ज्ञान नहीं हुआ हमको आगे अर्थात और हमारा बुद्धि को और घिसना है चंदन जैसा तो फिर हमारा जो वास्तव स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा इसको दृष्टांत देकर के कहते हैं चंदनु चंदन अगरु ये सब उदक आदि संबंध ज उदक जल का संबंध से जो उत्पन्न होता है क्या क्लेद आदि तो जम तल के साथ संबंध होने से वो गीला हो गया उसमें आ गया गीला आर्द्रिकरण तो गीला होने से क्या होगा दुर्गंध्य दुर्गंध आया अभी चंदन में दुर्गंध क्यों आया क्योंकि गीला हो गया गीला क्यों हो गया क्योंकि जल के साथ संबंध हुआ ये जल हो गया उपाधि चंदन सुगंध होना चाहिए किंतु जल रूप को उपाधि आकर के सुगंध को हटा करके दबा करके दुर्गंध आ गया दौर्गंध्यम ये दौर्गंध्यम स्वाभाविक है ना औपाधिक हुआ औपाधिक आवपादिका। औपाधिकम दुर्गंधम तत्व निघर्षण न चंदन का जो स्वरूप जो ये काष्ठंड है उसको हम निघर्षण घिसेंगे होने से क्या होगा ये जो दुर्गंध था वो आच्छादन आच्छादित हो जाएगा दुर्गंध आच्छादित हो जाएगा तो चंदन का सुगंध निकल जाएगा और ये दुर्गंध वहां और रहेगा नहीं अच्छा देते स्वे न पारमार्थिक न गंधे न पारमार्थिक न वास्तविक है न चंदन का जो वास्तविक गंध है उसके द्वारा ये दुर्गंध ये आवृत हो जाएगा आवृत हो जाएगा था दुर्गंध वहां रहेगा नहीं क्योंकि दुर्गंध तो उसका वास्तविक रूप नहीं था वो केवल उपाधि जल के चलते आ गया था टीका में अच्छा आज यहां रखेंगे नो मित्रु संगो भगतियमा संग इंद्रो बृहस्पति संगो विष्णु